भद्र कर्णे शृणुया मेवा भद्रम पशे मजजाथरंगे सुुवा गुसनुरीमदु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्वेदा स्वस्ति नाक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दु ओ शातिशा शकर शचार्यं केशव पुनः सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वर मूर्ति यो मूर्तिभागिने व्याप्त वदव्यादेहाय नमः दक्षिणमूर्त नम ओ शिश अथर्वेदी ब्राह्मणभाग्य के प्रथम प्रश्न रूप प्रथम प्रकरण का विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय प्रश्न रूप द्वितीय प्रकरण का विचार प्रारंभ होना है द्वितीय प्रकरण का प्रथम प्रकरण के साथ संबंध कथन के लिए यह संबंध भाष्य है उसकी अवतरण टीका को प्रथम देखा जाए तो टीकाकार कहते हैं प्रश्नातर प्रथम प्रश्न संगतिमाह इति भगवान भाष्यकार द्वितीय प्रश्न की प्रथम प्रश्न के साथ संगति को बताते हैं प्रश्नांतर शब्द से द्वितीय प्रश्न को लेना द्वितीय प्रकरण को प्रथम प्रश्न सह अर्थ में तृतीय अर्थ है, है प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण के साथ द्वितीय प्रकरण का संबंध कथन करते हैं भगवान भाष्यकार प्राणो प्रजापति इत्यादि से तो भाष्य में है प्राणो अत्ता प्रजापति रीति उक्तम ये व्रत कथन है प्रथम प्रकरण में यह बताया गया कि मूल प्रजापति ने अपनी अभिष्ट अनेकों प्रजा का सर्जन करने के लिए रई प्राणात्मक मिथुन का सर्जन किया और उसमें बताया गया कि प्राण अत्ता है और प्रजापति का अंश होने से प्रजापति है प्राणो अत्ता प्रजापति इतिम तो जो प्रजापति के द्वारा सृष्ट मिथुन है उसका एक अंश तथा कार्य होने के कारण प्राण को प्रजापति भी कहा गया और अत्ता भी कहा गया और रई को कहा गया प्रजापति भी और अन्न भी रूप मिथुन का निर्माण प्रजापति ने किया तो ये जो प्राण में मिथुन के एक अंश रूप प्राण में प्रजापतित्व तो तथा अतित्व तो बताया गया उसका उपादन करना चाहिए स्पष्टीकरण करना चाहिए इसीलिए द्वितीय प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये एक प्रकार से उत्थाप्य उत्थाप्य भाव संबंध कहिए या व्याख्यय व्याख्यान भाव संबंध कहिए पूर्व प्रकरण के साथ द्वितीय प्रकरण का है इसलिए आगे लिखते हैं तस्य अस्मिन् शरीरे अस्रे तो इस शरीर में प्राण के प्रजापतित्व तथा अत्रित्व का अवधारण करना चाहिए अवधारण है निश्चय कि शरीर में प्राण कार्यक्रम रूप शरीर में प्राण ही अत्ता है और प्राण ही प्रजापति हैं ऐसा अवधारण करना चाहिए इसी के लिए अयम प्रश्न यानी द्वितीय प्रश्न आरभ्य थे द्वितीय प्रश्न का इसी के लिए प्रारंभ हो रहा है का मतलब प्रथम प्रकरण में उक्त प्रजापति प्रजापतित्व तो तथा अत्रित्व प्राण के का उपादन करने के लिए अवधारण अनुकूल उपपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण है इसलिए व्याख्य व्याख्यान भाव संबंध कहिए या उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध कहिए ये हो जाएगा द्वितीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न के साथ टीका में टीकाकार इति इसके विषय में लिखते हैं द्वितीय प्रश्न का आरंभ प्राण के अत्रित्व तथा प्रजापतित्व का ही उपादन करने के लिए है ये आप को कैसे निश्चित हुआ ऐसा यदि भाष्यकार भगवान को कोई पूछेगा तो टीकाकार बता रहे हैं भाष्यकार भगवान की ओर से कि द्वितीय प्रकरण में यही प्राण के अत्रित्व को भी बताया जा रहा है और प्रजापतित्व का भी उपादन किया जा रहा है वो वाक्यों से अवगत होता है आने वाले इति अतृत्व वक्षमानत्वात् वक्ष उसके साथ अन्वय करिए अत्ता विश्वस्य सतपति इति वक्षमानत्वात् तो प्राण को स्रोत्रादि सब बताएंगे कि इस कार्यक्रम संघात में हम सब में आप ही अत्ता हो ग्यारहवे कंडिका में आएगा खंड में अत्ता विश्वस्य ही। ये व्रात्य स्व प्राण विश्वस्य कऋषिअ्तापति ग्यारहवीं कंडिका है उसमें द्वितीय पाद है अत्ता विश्वस्य सतपति। इस वाक्य से प्राण में अत्रित्व का कथन किया जाएगा बताया जाएगा प्राण में अत्रित्व को इसलिए ये कहा जा रहा है कि प्राण के अत्रित्व का अवधारण करने के लिए यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है एक ये हुआ और खाली अतित्व का उदाहरण करने के लिए मात्र नहीं प्रजापतित्व का भी तो प्राण के प्रजापतित्व को भी आगे बताया जाएगा इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि प्राण में अतित्व तथा प्रजापतित्व का अवधारण करना चाहिए इसीलिए यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है तो भाष्य में जो ये था तो टीका में ये हुआ हम्म अत्ता विश्व सतपति इति अतृत्व से और बाकी प्रजापति को भी बताया जा रहा प्रजापतित्व तो को भी इसके लिए वो वाक्य बताए जा रहे हैं प्राण में इस कार्यक्रम संघातस्थ प्राण में प्रजापतिवको बताने वाले इसी प्रकरण में आने वाले ये वाक्य हैं येशो अग्निस्तपति इति आरा योनिस्तपती आराव रथनाभों प्राणेस प्रतिष्ठित प्रजापतिरसी गर्भे प्रति जाशस इत्यादि प्रजापतित्वस्य से उत्तरत्र वक्षम ये भी बताया जाएगा पाँचवी हाँ पाँच छ सात इन सब कंडिकाओं में ये आएगा इसमें बताया जाएगा कि प्राण ही इस शरीर में प्रजापति भी है आगे हैं आगेह इदलक्षण टीकामेह पूर्व गतिश्रवणेन विरक्त चित्तकाग्र्य विना वक्ष आत्मज्ञा सिद्धे तद मल विशेषाथ प्राणुपासनाथ प्रश्नदयारंभ तो ये कहते हैं इदम् उपलक्षण ये जो कहा जा रहा है कि प्राण में प्रजापतित्व तथा अतृत्व का अवधारण कराने के लिए यह प्रकरण आरंभ हो रहा करके तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकरण से द्वितीय तृतीय प्रकरण से क्या किया जाएगा कि प्राण में प्रजापतित्व तथा अतृत्व को मात्र बताया जाएगा कतः प्राण में प्रजापतित्व तथा अतृत्व अवधारण ये उपलक्षण है प्राण उपासना का भी प्राण की उपासना का भी कथन आ रहा है प्रथम ये द्वितीय तृतीय प्रश्न में प्रकरण में इसलिए ये उसका भी उपलक्षण है प्रजापतित्व का कथन अवधारण तथा अतृत्व का उदाहरण तो इदम उपलक्षण क्यों किस किसका उपलक्षण है तो प्राण उपासना का यह उपलक्षण है समझना है? प्राण की उपासना और प्राण की उपासना के लिए गुण बताने के लिए वो सब आएगा आ गया तो प्राण की उपासना भी दो लोगों के लिए है संसार से विरक्त लोगों के लिए भी और संसार से विरक्त जो नहीं है उनके लिए भी प्राण उपासना रूप साधन बताना है संसार से जो विरक्त हैं उन्हें उन्हें तो चाहिए मोक्ष इसलिए मोक्ष का साधन आत्मज्ञान की उनके अंदर इच्छा है आत्मजिज्ञासु वे उनका प्राप, प्राप्त साक्षात्कार है तो प्राण आत्मज्ञान में उनको प्रवृत्त करना चाहिए न कि प्राण उपासना में तो कहते आत्मज्ञान की प्राप्ति भी विरक्तों को तब हो सकती है जब विरक्तों का मन स्थिर हो जाए समाहित हो जाए तो संसार से विरक्त होने पर भी यदि अस्थिरता है चित्त में चित्त स्थैर्य नहीं है तो वो मोक्ष का साधन आत्मज्ञान वैराग्य मात्र से नहीं होता इसके लिए चित्त का समाहित होना भी जरूरी है और चित्त समाधान के लिए प्राण उपासना विरक्त को भी अपेक्षित है तो विरक्त के चित्त समाधानार्थ प्राण उपासना बताई जाएगी और जो अविरक्त हैं संसार से उनके लिए बताई जाएगी प्राण उपासना संसार अंतपाती फल विशेष की प्राप्ति के लिए प्राणात्म भाव आदि रूप जो फल विशेष है उसके लिए ये आगे लिखते हैं कि पूर्व गतिश्रवणेन विरक्त चित्तकाग्र्य विना वक्षमान वक्षा सिद्धे नाम फल च विशेषाथ प्राणुपासनाथ प्रश्नदयारंभ तो पूर्वम यानी प्रथम प्रश्न के उत्तर के अवसर पर यह पूर्वम शब्द से लेना प्रथम प्रकरण में गति का वर्णन हुआ संवत्सरात्मक काल के अयन द्वय बताए गए ना दक्षिणायन उत्तरायन वही द्वय हैं और रई भाव की प्राप्ति के लिए दक्षिणायन मार्ग बताया उत्तरायण मार्ग से प्राप्त बताया गया प्राणात्मभाव को मिथुन अंत पाती प्राणात्मभाव प्राप्त होता है आपके उत्तरायण मार्ग से का मतलब दोनों भी जो संसार अंत पाती उत्कर्ष कहलाते हैं स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक ये गति गतिपूर्वक प्राप्तव्य है तो उनका संयोग होता है तो संयोगा विप्रयोगांता इस वचन के अनुसार यदि गमन पूर्वक प्राप्त हो रहे का अर्थ है संयोग हो रहा है उनका तो संयोग का पर्यवसान होता है वियोग में विप्रयोगांत का अर्थ है नाश तो नष्ट भी होंगे यानी अनित्य हैं। तो ये दोष गतिपूर्वक प्राप्त होने वाला जो फल है अपरा विद्या का कर्म उपासना का उसके कारण ये कर्म उपासना के फल में अनित्यवादि दोषों का निर्धारण होने से जो अपरा विद्या के फल से विरक्त है गतिश्रवणे न विरक्त विरक्त होने में वैराग्य में हेतु हेतुवताया गतिश्रवण अपरा विद्या का फल गतिपूर्वक ही प्राप्त होगा इसलिए अनित्य है यह निर्धारण होने से गति श्रवणीयन से इतना अपेक्षित तो अपराविद्या के फल में अनित्यत्वादि दोष निर्धारण के कारण अपराविद्या के फल से जो विरक्त हैं, उन्हें परा विद्या का फल मोक्ष चाहिए लेकिन वो मोक्ष का साधन भूता जो परा विद्या है आत्मज्ञान है वह अपरा विद्या के फल से विरक्त होने मात्र से प्राप्त नहीं होता ये तो बहिरंग साधन में आते हैं साधन चतुष्ट के अंत है ना उस उससे संपन्न होने के बाद ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करना होता है श्रवण मनन निधि का और चित्त को समाहित करना होता है तो उसके लिए भी वैराग्य वैराग्यवान को प्राण उपासनादि रूप साधन भी करना पड़ता है मनस समाधान के लिए शम से संपन्न होने के लिए शांत भी साधन चतुष्टय संपन्न में आता है नित हाँ चित्ता चित्ता है हाँ तो स्थूल कामनाएं निवृत्त हो गई लेकिन जो कामनाओं का सूक्ष्म स्वरूप है वे रहते हैं चित्त में हाँ, कामना का जड़ शेष है स्थूल कामनाएं दूर हो गई दोष दर्शन से और सूक्ष्म कामनाओं के रहने के कारण चित्त अभी एक स्थान पर निश्चित नहीं होता उद्देश्य का निर्धारण नहीं कर पाता तो उद्देश्य का निर्धारण न होने से इधर संसार से तो वैराग्य है और अभी मोक्षादि का और मोक्ष के साधन का अवधारण करके उसी के साधन में अपने आप को नहीं लगा पा रहा है ये ऐसा इसके कारण हाँ ये है चित्त की अस्थिरता श्रवण मनन से श्रवण मनन में भी पूर्ण आस्था जमने नहीं देता हो हाँ। ये लगता है कि ये तो वाणी का विलास मात्र है ऐसी बुद्धि कराता है वो दोष दो चित्त को विक्षिप्त करता है वो है एक प्रकार से सूक्ष्म राग द्वेश और वो चले जाते हैं प्राण उपासना से और चित्त फिर समाहित होता है और वो कहता ये एक अंदर से अंतस्श्चय होता है कि ज्ञाना देव कैवल्यम और ज्ञान जो है मोक्ष का साधन उसके दूसरे कोई उपाय है ही नहीं इसको छोड़ करके इनके प्रति महत्व बुद्धि बन जाती है और जब तक इनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं बनेगी तो वो समझना चाहिए कि अभी विक्षेप हैं चित्त में बाहर में तो वैराग्य हैं संसार के फल के प्रति लेकिन इसी में समाहित होने के लिए जो अपेक्षित होना था वो दोष से रहित चित्त नहीं है उस दोष से वो दो, उस दोष से रहित होगा तो फिर कुछ भी हो जा वो अपना ज्ञान का साधन जो शास्त्र ने बताया है श्रोतव्य मंतव्य निर्ध्या उसे नहीं छोड़ेगा उसी में समाहित रहेगा साक्षात्कार होने तक हाँ हाँ हाँ तो वही ये, ये भी कह रहे हैं हाँ, उपासना से चित्त की एकाग्रता होगी उसी चित्त की एकाग्रता के लिए प्राण उपासना बताए तो। यानी प्राण उपासना बताई जा रही है चित्त एकाग्रता के लिए हाँ ये कह रहा है हा तो, हाँ। तो श्रवण मनन से चित्त की एकाग्रता तब हो सकती हैं जब श्रवण मनन के प्रति महत्वबुद्धि बैठ जाए और महत्वबुद्धि बैठ कर बैठने के बाद आ, तब तो वो एकाग्रता एकाग्रतादि आ जाता है उत्तर उत्तर हाँ उत्तर उत्तर साधन से पूर्व पूर्व साधन से निवृत्त जो दोष है उन दोषों का कुछ अंश शेष रहा है यदि वो निवृत्त होता है उत्तर उत्तर साधन से भी लेकिन तब जब उत्तर साधन के प्रति महत्व बुद्धि अंदर से हो जाए और वो महत्व बुद्धि यदि नहीं होने देता कोई दोष तो उत्तर साधन जो है वो अंदर से हम उसको महत्व ही नहीं दे रहे तो दोष अंदर में है वो अंदर पहुंचेगा ही नहीं तो जहां अंधकार है वहां प्रकाश पहुंचेगा तो उसको दूर कर सकता है इसलिए अंदर से महत्व बुद्धि जिस साधन के प्रति होती है वो साधन अंदर के दोषों को दूर करता है और ये ऐसे कोटि के साधकों के लिए बताया जा रहा है जो श्रवणादि के प्रति महत्व बुद्धि कर नहीं पा रहे हैं अंतस दोष के कारण इसलिए महत्व बुद्धि नहीं होगी तो वो अंतस दोष को हटा भी नहीं पाएगा वो श्रवणादि साधन इसलिए हाँ नहीं है नहीं हो पाएगा हाँ वो महत्व बुद्धि होगी तभी होगा ये बताया जा यहां जो वर्णन होगा दो प्रश्न के उत्तर के रूप में इन दो प्रकरणों में प्राण उपासना का स्वरूप वर्णन किया जाएगा द्वितीय प्रश्न में प्राण उपासना में अपेक्षित प्राण में ज्येष्ठत्व आदि गुण बताए जाएंगे और बाकी प्राण का स्वरूप तथा उपासना का वर्णन तृतीय प्रश्न में आएगा ये सब यहाँ कह रहे टीका तो पूर्व गतिश्रवणेन विरक्त चित्तकाग्र्य विना वक्षमान आत्मज्ञा सिद्ध है तो वक्षमान जो आत्मज्ञान है मोक्ष का साधन वक्ष्यमा आत्मज्ञान है वो बताया जाएगा चौथे प्रश्न में चौथे प्रश्न में स्वरूप का वर्णन है पराविद्या के विषय का वर्णन है इसलिए वक्षमान आत्मज्ञान कर है। वह सिद्ध नहीं हो पाता उसकी सिद्धि यानी प्राप्ति नहीं हो पाती उसमें प्रतिबंधक क्या है चित्त की चंचलता का से विरक्त होने पर भी चित्त अस्थिर रहता है चित्त को अस्थिर करने वाला कोई न कोई दोष चित्त में बैठा हुआ है वैराग्यवान के भी उस दोष को हटाने के लिए कहते हैं प्राण उपासना है और तदर्थम इसमें तत्शब्द का अर्थ है चित्त एकाग्र जिस चित्त एकाग्र के बिना विरक्त को मोक्ष का साधन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है उस चित्त एकाग्र के संपादन के लिए तदर्थम का अर्थ प्राण उपासना बताई जाएगी द्वितीय तृतीय प्रश्न के द्वारा इन दो प्रकरणों में और मंदा नाम इसमें मंद शब्द से लेना है अविरक्त को तो जो अपरा विद्या के फलभूत संसार के प्रति विरक्त नहीं है वे हैं मंद और उन मंदों को फल विशेषार्थम तो उनको तो संसारात पाति ही फल विशेष चाहिए ब्रह्मलोकादि और उसके लिए प्राण उपासना बताई जाएगी और प्राण उपासना का वर्णन करने वाले ये द्वितीय तृतीय दो प्रकरण हैं। इसलिए आरंभ। प्रश्नद्वयरंभ प्रश्नद्वय से लेना द्वितीय तृतीय प्रश्न तो ये जो दो प्रकरण हैं, इन दो प्रकरणों में भी अवान्तर विषय भेद यदि दोनों प्रश्नों से मात्र प्राण उपासना का ही वर्णन हो रहा है तो विषय एक ही हुआ प्राण उपासना तो विषय भेद से प्रकरण भेद होता है तो कोई ना कोई अवान्तर विषय भेद हो तो प्रकरण भेद हो पाएगा अन्यथा नहीं इसलिए भले ही प्राण उपासना इन दोनों प्रकरणों में बताई जा रही है लेकिन प्राण उपासना उपयोगी एक प्रकरण में तो बताए जाएंगे उपास्य प्राण में गुण का वर्णन वो अवंतर भेद रहेगा और दूसरे में उपासना को बताया जाएगा ये कह रहे हैं तत्रापि तत्रापि में तत्र का अर्थ है तयोरपी प्रश्नयो ये जो प्रश्न द्वय हैं द्वितीय तृतीय इनमें से भी श्रेष्ठत्व अत्रित्व प्रजापति गुण निर्धार निर्धारणार्थम द्वितीय प्रश्न निर्धारणार्थ होना चाहिए प्रश्न पुल्लिंग है ना, तो निर्धारणार्थम में अनुस्वार है कि क्या है थ पर अनुस्वार न होने से चलेगा इसलिए कि द्वितीय प्रश्न पुल्लिंग है ना उसके लिए द्वितीय प्रश्न किसके लिए है द्वितीय प्र... प्रश्नात्मक जो द्वितीय प्रकरण वो है प्राण की उपासना के लिए प्राण में श्रेष्ठत्व अतृत्व प्रजापतित्व आदि गुणों का निर्धारण करने के लिए द्वितीय प्रश्न है और यदि अनुस्वार ही है सभी पुस्तकों में तो द्वितीय प्रश्नात्मकम प्रकरणम ऐसा लगाना पड़ेगा प्रकरणम और तृतीय प्रकरण किसके लिए है फिर तो कहते है तद उत्पत्तियादि निर्धारण पूर्वकम तद उपासन विधानार्थम तृतीय प्रश्न तो तद उत्पत्तियादि इसमें तत्का है प्राण तो प्राण की उत्पत्ति आदि के निर्धारण पूर्वक प्राण के उपासना का विधान करने के लिए तृतीय प्रश्न रूप प्रकरण यहां पर होगा इसलिए इस प्रकार ये दोनों प्रकरणों में द्वितीय तृतीय में प्राण उपासना बताई जा रही लेकिन एक में प्राण उपासना उपयोगी गुणों को बताया जा रहा और एक में प्राण उपासना का विधान किया जा रहा है। यह अवान्तर विषय भेद होने से प्रकरण भेद उपन्न होगा अब संबंध भाष्य के विषय में जो टीका थी वो संपन्न हुई अब अथ हैनम इत्यादि जो प्रथम कंडिका है इसका उच्चारण कर लें अथ हैनम भारागवो वैदर्भ पगवन्क देवा प्रजा विधारयन्ते कतर एत प्रकाशयन्ते कह पुनरेश वरिष्ठ अथ शब्द आनंद अर्थ में है प्रथम प्रश्न का निराकरण होने के बाद प्रथम प्रश्न का उत्तर कबंदी को मिल गया और सुन रहे हैं सभी वहाँ छे के छह की जो प्रश्न कर रहा है वही सुन रहा है और बाकी अपने दूसरे दूसरे कार्य में लगे हो भी बैठे हैं और एक एक के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आचार्य पिपला जी तो कबंधी के प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी के द्वारा देने के अनंतर देने के बाद ये अथ शब्द का अर्थ निकला ह ये किल अर्थ में निपात है किल का अर्थ है प्रसिद्ध उस समय आचार्य पिपला जी की बड़ी प्रसिद्धि है इसलिए ह का अर्थ निकलेगा प्रसिद्ध जो ये नम याने आचार्यम् पिप्पलादम तो प्रसिद्ध आचार्य पिपलाद जी को ये नम ह, ये नम निकलेगा भार्गवो वैधर्भी पप्रच्छ विदर्भ देश निवासी भार्गव ने पूछा क्या पूछा कि हे भगवान ऐसा संबोधन करके पूछा कत्ते देवा प्रजाम विधारयते कहते हैं कि कति यानी कितने देव हैं जो प्रजा का धारण करते हैं प्रजा को धारित करते हैं तो यहाँ प्रजा शब्द से लेना है ये शरीर तो शरीर को धारण करने वाले देव कितने हैं एक प्रश्न हुआ कितने देव शरीर को विशेष रूप से धारण करके रखते हैं दूसरा है कि कतरे ये प्रकाशयन्ते और शरीर को धारण करके रखने वाले देवताओं में कौन कौन देवता है जो ये अभिमान करते आ, आ, आ, ये अपना जो महात्म्य है ये तत्शब से लेना महात्म्य और इस अपने अपने अवकाश प्रदानादि रूप महात्म्य का प्रकाशयंत यानी लोगों को बोध हो जाए जानकारी मिले कि ये हम करते हैं ऐसी एडवर्टाइज निकालते रहते हैं का मतलब बताते रहते हैं अपने कार्य का प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग समझे कि हम ये ये करते हैं ऐसा कौन से कौन से देव हैं जो करते हैं कतरे और ये शाम कह श्रेष्ठ वरिष्ठ यानी प्रधान तो ये शाम यानी इस शरीर को धारण करके अपने महात्म्य का लोगों में प्रचार करने वाले में से ये शाम शब्द का अर्थ निकला इनमें से कौन है जो वरिष्ठ है वरिष्ठ कौन है इनमें मुख्य कौन है ये प्रश्न वैधर वैधर्भिने आचार्य पिपला जी से किए भाष्य है भाष्य को देखिए अथ शब्द का अर्थ करते अनंतरम प्रथम प्रश्न के उत्तर के अंतर हे किल किल याने प्रसिद्ध एनम याने, याने आचार्य पिपलादम भार्गवो वैधर्भ पप्रछ तो वैधर्भि भार्गव ने पूछा क्या पूछा कि हे भगवन कत्तेव देवा प्रजा शरीर लक्षण विधारयते विशेषेन धारयते कि हे भगवन कितने देव हैं जो इस शरीर रूपी प्रजा को धार विशेष रूप से धारण करके रखती है रखते हैं वे कितने देव हैं तो शरीर लक्षणाम इसके विषय में लिखते हैं टीकाकर इसका उतरन कि प्रजाशब्देन शरीर गृह्य जीव तस्धारक तारावाद इह शरीरूलिका तो जो भगवान कत्यवद प्रजा विधारिये मैं विधारण क्रिया का कर्म बोधक प्रजाम ये पद है इसमें प्रजा इस प्रातिपदिक का अर्थ जीव नहीं समझना प्रजा शब्द जीव का परामर्शक नहीं है अपितु शरीर का परामर्शक है इसलिए भ्रष्कर भगवान ने शरीर लक्षणाम ये कहा।, कहा प्रजा शब्द का अर्थ जीव क्यों न लिया जाए तो कहते इसलिए नहीं लिया जा सकता जीव प्रजा शब्द का अर्थ तो जीव तो प्राण को धारण करके रखता है जीव प्राण धारणे धातु से जीव शब्द की व्युत्पत्ति होती है इसलिए जीव का अर्थ है प्राणों का विधारयिता और प्रजा शब्द का तो वह अर्थ लेना है जो प्राणों के द्वारा धारित किया जा रहा है तो प्राणों को धारण करके रखने वाला जो जीव है वह प्रजा शब्द का अर्थ करेंगे तो अर्थ निकलेगा कि जीव को धारण करने वाले वो प्राण है वो तो ठीक नहीं है इसलिए यहाँ पर प्रजा शब्द का अर्थ शरीर है जीव तो प्राणों को धारण करके रखे, रखेगा और शरीर को धारण करके रखने वाला प्राण है ये उत्तर दिया जाएगा तो प्रजा शब्द शरीरम एवं गृहते न जीवा प्रजाशब्द का अर्थ शरीर है जीव नहीं क्यों तो तस्य है जीवस्य प्राणारकत्व न तद धार्यवाभा तो तदार धार्यत्व में तत्का अर्थ है प्राण तो प्राण से धार्य यानी धारण योग्य जीव नहीं होगा शरीर हो सकता है इसलिए प्रजा शब्द का अर्थ शरीर है कत्वेवा प्रजा शरीरलक्षण विधारये अने धारयन्ते आगे आगेह कतरे स्वमात्म्य बुद्धिंद्रियर्मेन्द्रियक्ताशनम स्वम्हात्म प्रख्यापन प्रकाशय प्रकाशये तो इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं भास्कर भगवान तो शरीर को धारण करने वाले में से ही कौन कौन हैं जो शरीर का धारण करने वाले कौन हैं तो उनमें ये बताया बुद्धि इंद्रिय कर्म इंद्रिय विभक्ता नाम।, नाम के विषय में टीकाकार कहते हैं कि ये षष्टि है निर्धारण अर्थ में विभक्तानाम इति निर्धारणे ष्ठी इसलिए शरीर क्या इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ऐसे दो विभागों में विभक्त जो कर्ण समूह है उसमें से और अरे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है तो कतर शब्द जो बना है तो किम शब्द से डतरस प्रत्यय होकर के बना है और वो डतरस प्रत्यय होता है दो में से एक का निर्धारण करने के लिए तो इसलिए दो दिखाने पड़ेंगे ना तो ज्ञानेंद्रिय एक प्रकार हुआ और कर्म इंद्रिय दूसरा प्रकार हुआ तो ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय ऐसे दो विभागों में विभक्त इंद्रियों में से कतरे यानी कौन कौन कौन है जो प्रकाश येतत तत्त प्रकाशयते इसमें एक तत्त का अर्थ करते हैं येतत प्रकाशनम यानि स्वम्हात्म प्रख्यापन प्रकाशयते प्रकाशयते का अर्थ हैं कुर क्योंकि यानी प्रकाशयंत्य का तो अर्थ है प्रकाश करते हैं लेकिन प्रकाश अर्थ तो पहले लिया एक शब्द से प्रकाशनम तो फिर प्रकाशयंत्य का अर्थ निकलेगा सामान्य रूप से करते हैं इतना प्रकाशयंत्य का अर्थ है कुरवंती कुरंती क्या करते हैं तो प्रकाशनम और प्रकाशनम का अर्थ कर दिया स्वमहात्म्य प्रख्यापनम तो अब स्वमहात्म्य का अर्थ है अपना अपना जो व्यापार है अवकाश प्रदानादि रूप वह अवकाश प्रदानादि रूप अपने अपने महात्म्य का ख्यापन कौन करते हैं इन दो में से कौन है जो करते हैं ज्ञान इंद्रिया करती है कि कर्म इंद्रिया करती है और हाँ, थोड़ी टीका है टीका को देखिए सो महात्म्य ख्यापनम इसके विषय में टीका है अवकाश दानादिकम आकाशादी नाम महात्म्यम स्वहात्म्य ख्यापन इसमें पहला जो प्रश्न था कि कितने देव है जो शरीर के विधारक है इस शरीर को धारण करके कितने देवताओं ने रखा है तो उसका उत्तर बताया जाएगा पांचो भूत का मतलब पांचों भूतों की अधिष्ठात्री देवताएं और दसों इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताएं और मुख्य प्राण ये इस शरीर को धारण करके रखते हैं है? आएगा आएगा तो ये सब जो हैं का है भूत पांचों भूतों के अधिष्ठात्री देवताएं और करण संघात और प्राण ये इस शरीर को धारण करके रखते हैं ये उत्तर दिया जाएगा तो इनमें से आकाश भी देव क्या नाम है शरीर का विधारक बताया जा रहा है ना और वायु को भी प्रा तेज को भी जल पृथ्वी को भी तो इनका अपना अपना महात्म्य क्या होगा अवकाश तो प्रदान आदि आकाश का है अवकाश प्रदान ऐसा अपना अपना जो कार्य है ये है उनका अपना अपना स्वमहात्म्य उसको ये शब्द से लेना है उस महात्म्य का ख्यापन उसे एक शब्द से लेना है तो अपने अपने महात्म्य का ख्यापन रूप कार्य कौन कौन करते हैं ये प्रश्न है द्वितीय प्रश्न इसलिए स्वमहात्म्य का अर्थ करते हैं अवकाश दानादिक आकाशादी नहात्म्यम तस्यापन तो स्वमहात्म्य प्रख्यापनम इसमें पहले महात्म्य शब्द का अर्थ कर दिया अवकाश दान आदि जो आकाश आदि का कार्य है वो है आकाश आदि का महात्म्य और तस्य प्रख्यापनम उसका कथन क्या है तो तस्य लोकान प्रति प्रकटनम तो लोगों को उसका ज्ञान हो जाए ये तद कथन ये हैं एक प्रकार से प्रख्यापन और तत्प्रकाशयंते अन्य कुरंती तो लोगों को हमारे कार्य का ज्ञान हो जाए हम ये ये शुभ कार्य कर रहे हैं ऐसा ज्ञापन हो जाए ऐसा वो व्यापार करते हैं तो ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर हुआ अच्छा इसके लिए टीका में और एक वाक्य है कि पाकम पचति इति वात यानि प्रकाशयंते का अर्थ कर दिया कुरवंती टीका में तो प्रकाशयन्ते का अर्थ कुरवंती कैसे हो गया तो कहते जैसे पाकम पचति यहां पर पचति शब्द का अर्थ करोती पाकम पचती का अर्थ है पाक करता है पाक यानी भोजन बनाता है पाकम पचती पाक पकाता है ऐसा नहीं कहा जाता भोजन बनाता है तो जब क्रिया विशेष के वाचक धातु के विशेष अर्थ का वाचक कोई ना कोई उपपद पास में रहता है तो उस समय फिर क्रिया विशेष के वाचक धातु का सामान्य क्रियामार्थ अर्थ निकलता है तो पाकम पचति में पाक यही उपपद पच धातु का जो विशेष क्रिया अर्थ है उसको बता रहा है इसलिए पचति का अर्थ निकला करोती ऐसे यहाँ पर ये प्रकाशयन्ते में ये इस सर्वनाम से ही प्रकाश धातु धातु का जो अर्थ है कास धातु का अर्थ वह विशेष अर्थ का कथन एक शब्द से ही हुआ एक इस उप से इसलिए प्रकाश धातु का अर्थ निकलेगा कुरंती करते हैं इतने के लिए उदाहरण है कि पाकम पचति अवकाश पाक पचती वे यथा तथा कतरे यहाँ कुरानी तो ये जो अवकाश प्रदानादी रूप अपना अपना कार्य हैं वह जिससे सब लोगों के संज्ञान में आ जाए ऐसा तद व्यापार कौन करते हैं शरीर धारण करने वालों में से एक प्रश्न हुआ आगे है तीसरा प्रश्न कह पुनः एशाम वरिष्ठ इसका व्याख्यान कर रहे हैं है? क्या वही भाष्य में क्या आगे। केवल के। uh भात को ही नहीं सभी रोटी दाल चावल सभी चीजें सब्जी भोजन जो बन रहा है तो भोजन बनने अनुकूल व्यापार कर रहे हैं ये पाकम पचती का अर्थ है हाँ, हाँ। <ककरणति> पचती का जो अर्थ है वही पाकम पचती का है केवल पचती जो अर्थ है वो पाकम पचती का अर्थ है पाकम पचती का वही अर्थ है जो केवल पचेती का है जब पाक शब्द पा, पास में नहीं रहेगा तो पचती का अर्थ निकलेगा भोजन बनाता है और पाकम पचती इसमें पाक शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी अर्थ निकलेगा भोजन बनाता है यानी जिससे खाने योग्य बन जाए आटा चावल दाल ऐसा तद अनुकूल व्यापार करता है ये अर्थ निकलेगा आगे हैं ये प्रश्न हुआ प्रथम कंडिका में द्वितीय कंडिका से इस प्रश्न का उत्तर अच्छा हाँ एक भाष्य में अंतिम वाक्य कह पुनः वरिष्ठ इसकी व्याख्या रूप भाष्य है को असो पुनः वरिष्ठ प्रधान वरिष्ठ शब्द का अर्थ कर दिया प्रधान तो कार्यकरण संघात को विधारण करके रखने वाले तथा अपने अपने महात्म्य का प्रकटन करने वाले में से ये शाम शब्द का अर्थ निकलेगा इनमें से कौन है जो वरिष्ठ है यानी प्रधान है कार्यक्रम संघात लक्षणानाम, कार्यक्रम कार्यकरण संघात लक्षण यानी रूप करण संघात रूप है कार्य है अपना स्थूल शरीर और करण है सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर कार्य लक्षण है आपके वो पंचभूत कार्यकरण लक्षणान ये, ये शाम का कर दिया ना उसमें कार्य शब्द से लेना पंचभूत ही स्थूल शरीर का रूप धारण करके रखे हुए हैं ना तो जैसे मिट्टी घड़ा बन गई तो घड़ा रूप से अवस्थित मिट्टी तो कार्य कहलाएगी और मिट्टी रूप से अवस्थित घड़ा कारण कहलाएगा तो यहां कार्य हैं आकाश आदि जो बताए जाएंगे और वही शरीर रूप से अवस्थित जो आकाश आदि उनको कार्य लक्षण कहना और करण लक्षण है वो इंद्रिया मन प्राण ये करण कोटि में आ जाते हैं तो करण लक्षण इनमें से कौन वरिष्ठ है प्रधान है तो सिद्ध करना है प्राण को ही मुख्य रूप से ये शरीर धारण करता भी और आ, ये प्रधान भी प्राण ही है और बाकी इन सब में तो केवल अभिमानी बना है अभिमान करते हैं अभिमान है केवल ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुया मेवा भद्रम पसे माक्षत्रा